अब अपन हिंदुस्तान के अंदर अगर पुराने आज से सौ साल पहले अगर अपन चले जाएं ज़्यादा नहीं जाएं पीछे और अंग्रेजों का इस हिंदुस्तान के ऊपर शासन 250 साल तक रहा इन 250 साल के अंदर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को इस कदर लूटा यहाँ की कला यहाँ की संस्कृति यहाँ के मेहनत का लोग जो अपने हाथों से जो कारीगरी जानते थे और मशहूर थी यहाँ और शिक्षा के माध्यम से भी आप देखो तो नालंदा का विश्वविद्यालय पूरे वर्ल्ड में एक ही नालंदा का विश्वविद्यालय था जहाँ वेदों की शास्त्रों की और इनकी सारी शिक्षाएँ वहाँ दी जाती थी वेदों का अध्ययन गीता का अध्ययन योग का अध्ययन कि प्राणायाम क्या चीज़ होती है व्यायाम क्या चीज़ होती है और ऐसे योग के अंदर ऐसे ऐसे संत लोग जो थे महीने महीने भर तक वो भोजन नहीं करते थे मौजूदा समय में जो विकास देख रहे ना दुनिया चांद पे पहुंच गई दुनिया वहां पहुंच गई आ, ऐसे परमाणु हथियार बन गए ये बन ये सारी विद्या अपने वेदों के अंदर निहित थी आज भी निहित है जैसे ये एक बात अपन क्यों कर सकते हैं कि आज टीवी एक जब से आया एक आश्चर्य का विषय था कि अरे टीवी अपन दूर से देख मतलब किसी भी प्रोग्राम को किसी भी फंक्शन को दूर बैठे हुए उनको अपन घर में देख सकेंगे ऐसा यंत्र बन गया लेकिन अगर अपन जावे महाभारत के उस क्षेत्र में अगर जावे ना तो भगवान भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहा कि अब युद्ध होगा तो कुरुक्षेत्र में कौरम और पांडवों का युद्ध हो रहा है तो जो धृतराष्ट्र जो अंधे थे कौरवों के पिता उन्होंने कहा भाई मैं भी जो है युद्ध को देखूंगा तो फिर भगवान ने क्या फरमाया कि तुम आँखों के बिना क्या देखोगे तो उन्होंने क्या कहा कि देखूंगा नहीं तो श्रवण यानी कान से सुनूंगा तो सही तो फिर भगवान ने कहा कि तेरा जो सारथी संजय है ये घर बैठे ही वहां का जो युद्ध क्षेत्र में जो हाल होगा उसका हाल तुम्हारे वो घर बैठे ही सुनाएगा अब आप वर करो कि पांच हजार वर्ष पुरानी बात है ये तो पांच हजार पुराना वे घर बैठे युद्ध क्षेत्र की लीला किस माध्यम से दिखाई तो कुछ ना कुछ यंत्र होगा टीवी जैसा जैसा टेलीविजन कहते वैसा ही कोई यंत्र होगा उसका आविष्कार वहां हो चुका है और ब्रह्मास्त्र जिसको आज आज अपन परमाणु बम कहते हैं कि विनाश लीला उसकी अपार है मतलब विनाश का कोई सीमा ही नहीं है कि कितना विनाश करता है परमाणु बम उस वक्त उसको ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता था आ, ये चीजें पहले भी पहले थी महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र एक ऐसा हथियार था कि उसका उसके ऊपर जो मानव से प्रेम करने वाले संस्कृति से प्रेम करने वाले कि भाई ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ऐसी स्थिति में ही किया जाए कि ऐसे दुर्दान्त जो मानवता का लाश करने वाला है मानवता को समूह नष्ट करने वाला यानी अज्ञानी पुरुष क्रोधी लालची ऐसे व्यक्ति के हाथ में वो ब्रह्मास्त्र न जाए ताकि इस दुनिया का सर्वनाश न हो तो उसके ऊपर प्रतिबंध थे कोई भी उसका ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने से पहले गुरु से आज्ञा लेनी पड़ती थी कि मैं मेरे सामने ऐसी विकट परिस्थिति है मैं क्या इसका प्रयोग करूं अथवा ना करूं क्या तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी युद्ध की लीला रची कि जैसे अग्निहात्र जिसको अपन कहते हैं अग्निहास्त्र वायु यास्त्र तो अग्निहास्त्र अगर छोड़ा जाता तो उसको शांत कैसे करना तो उसके पीछे वर्षा यात्री पानी का एक यंत्र था जिससे वर्षा हो जाती थी अग्नि जल गई और आगे अग्नि न फैले उसके लिए वायु ये जल का जो है वो अस्त्र था वो जल की बरसात हो जाती थी और अग्निहास्त्र अपने आप समय शांत हो जाता था मगर आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो परमाणु है लेकिन परमाणु की अग्नि को शांत करने के लिए कोई अस्त्र नहीं बना है ना वो नहीं तो आज तो बहुत पीछे है वो आज से पांच हजार वर्ष पूर्व का जो इतिहास था जो समय था विज्ञान इतना चरमोत्कष्ट पे था कि उसका एंटीडोज उन्होंने तैयार कर लिया था पहले ही। पहले ही और आज एंटीडोज तैयार नहीं है और ये सारी आज का जो विज्ञान है उतनी जितनी उन्नति आज के विज्ञान ने की है वो विदेशों ने की है भारत बहुत पीछे है अभी तक और लेकिन पांच हजार वर्ष पुराना इतिहास देखते तो सारा वैज्ञानिक केंद्र हिंदुस्तान के अंदर था मगर धीरे धीरे लोलुफ हो गया 250 साल तक अंग्रेजों की गुलामी सही और उस ढाई साल अंग्रेजों की गुलामी के पहले भी हिंदू और मुगल आपस में लड़ते रहे हाँ, चलते। तो बाबर के पास तोपे थी महाराणा सांगा के पास तोपे नहीं थी वो तोपों का आविष्कार उसने कहाँ से किया हिंदुस्तान पीछे क्यों रहा इसके पीछे अगर मेरा जो अगर स्वयं की बुद्धि से अगर मैं जो अगर आपको बताऊं तो उसके पीछे ये था कि ब्राह्मण जो थे वो अपने आप को उच्च कोटि के माने जाते थे ब्राह्मण के बाद आता क्षत्रिय का नंबर और क्षत्रिय के बाद वैश्य और वैश्य और सूद्र चार आरस, वर्ण।, वर्ण के अंदर हिंदुस्तान की जातियां बंदी हुई हुई थी तो वेदों का जो पाठ होता था अगर किसी सूद के कान में अगर वो वेदों का पाठ अगर पढ़ गया उसने सुन लिया तो उसके कान के अंदर शीशे डाल दिए जाते थे ताकि सुने नहीं क्यों सुना तो परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण के निमित्त ब्राह्मण के जिम्मे जो कार्यक्रम कार्य था वे आप वेदों का अध्ययन करके पूरी मानव जाति का उद्धार करो पुनः पूरी मानव जाति का विकास हो मगर वो वहाँ से भटक गया भटकने से फलस्वरूप क्या हुआ कि वेदों के अंदर जो बात लिखी हुई थी कि वेदों के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आप ऐसा प्रयोग करके ऐसा एक उपकरण तैयार कर सकते हैं और उसकी विधि इस प्रकार से है तो उसका जिस जिस माने में उसका उपयोग होना था वो तो नहीं हुआ केवल उसका पठन पाठन तक ही सीमित रह गया कि जिसे क्या लिखा है कि गीता जी का एक पाठ करने से आपको यह फल मिलेगा तो व्यक्ति केवल पाठ कर लेता है कि मैंने एक पाठ कर लिया अब उस पाठ के अंदर क्या लिखा है क्या समझाया गया है आपको किस रास्ते पे चलना है उसके ऊपर ध्यान नहीं है मगर उस फल के ऊपर ध्यान है कि गीता के एक अध्याय का पाठ करने से यह फल मिलता है।, है।, है तो ऐसे में कोई भी देव स्तुति ले लो वेदों का पाठ ले लो उसमें से एक चौपाई ले लो एक चौपाई का पाठ रोज करने से ऐसा होगा क्या तो वो वहां तक हो गया तो वो ज्ञान वेद के अंदर ही रह गया मगर अंग्रेजों ने विदेशियों ने उस एक एक शब्द का अर्थ खोला जिसमें संस्कृत के विद्वान अपने हिंदुस्तान के ही थे तो एक, -एक संस्कृत का हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया और उसको बारीकी से समझा कि भाई इस मंत्र का अर्थ यह होता है इससे फलाना तैयार हो जाता है उसकी विधि इस प्रकार वो प्रयोग से। कर, कर के उन्होंने एक-एक का निर्माण किया तो वो है और हिंदुस्तान पिछड़ा रह गया आज भी पीछे चलता जा रहा है तो ऐसे में अपन क्या आगे बढ़ेंगे हमारे यहाँ अभी भी मतलब दस अभी तो खैर ये अंग्रेज लोग कम आते हैं फॉरनर्स लेकिन आज से 10-15 सालों पहले 20 सालों पहले बहुत ज्यादा आते थे और हमारी सुनारों की दुकान पे आके क्या करते थे कोई पुराना आर्टिकल बताओ पुराना जेवर बताओ। जब हम कोई उनको पुराना जेवर बताते तो वो उसका फोटो खींच लेते और अगर फोटो में भी अगर क्योंकि वो तो कारीगरी ऐसी थी कि फोटो कितनी साइज से ले एक तरफ से फोटो लेने समझ में तो क्या करते उसको खरीद लेते वो खरीद के ले गए अपने देश में और फिर उन्होंने उस को बनाने का एक ऐसा औजार तैयार कर लिया ऐसी डाई तैयार कर ली उस डाई के अंदर जैसे वो डाला खट से कटा ये तो औजार ये आपका जेवर तैयार उसके बाद पॉलिश कर कुरा के और जो करना है कर उरा के मार्केट में सेल कर दो तो इस तरह से करके इन्होंने अपने हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे कारीगरों को बेकार कर दिए मशीनरी युग आ गया अब कारीगर की जरूरत रही नहीं हर कोई बना सकता है मशीन के जरिए एक दस दस पाँच पाँच ग्राम की चेन सोने की जो कारीगर चरस और लाठिया होता था उसको ढाली के टुकड़े को पहले गला के उसको हथोड़े से उसको लम्बा कर लेता और जब देख लेता कि एक जंत्री के अंदर ये आ जाएगा तो उस जंत्री के अंदर आ जाएगा उतना लंबा करके फिर एक लकड़ी का एक कम से कम सात फीट लम्बा खड्डे चरस और लाठिया कहते हैं तो चरस के अंदर ऐसे खड्डे डाल दिए जाते को लाठिया होता ना उस लाठिए को और आगे दो उस दो लकड़ी के ऐसे मजबूत खड़े टुकड़े लगा दिए जाते हैं उसके अंदर छेद करके ताकि वो जो जंत्री उसकी आड़ में रह जाती और उस जंत्री वहाँ रख के फिर उस तरह से लाठिया से उसमें आंकड़ा डाल के उसको इस तरह से हाथ से खींच खींच के उसको तार को लंबा किया जाता तो लंबा करने के बाद फिर इतना लंबा करने की क्षमता थी कि आप दो ग्राम की गले की ग्यारह इंच लंबी चेन बना दो वो वो कारीगरी यहाँ थी तो वो चेने बनाते थे उसकी कीमत होती थी और कारीगर को भरपूर पैसा मिलता था और उस सोने में प्योरिटी थी क्योंकि हाथ से बनाने में तो पुराना मतलब खोटा सोना काम आता नहीं है खोटे का मतलब ये हो गया कि जैसे पचाणु टन से नीचे पचाणु टन तक तो माल बन सकता है लेकिन पचाणु टन से नीचे बनाने में उसकी वो फिनिशिंग नहीं आती क्या तो अब क्या होता मशीन बन गई अब खोटा सोना भी बनने लग गया साठ टन का सित्तर टंस का साठ सितर टनच के लगभग आ गया अस्सी के लगभग में सोने की चेने बनने लग गई तब कारीगर तो हो गए बेकार और चुनको कारीगरी नहीं आती वो मशीन के जरिए वो चेने बना लेता है कोई भी आर्टिकल बना देता है वो मार्केट में ज़्यादा चलती है सस्ती पड़ती है क्या लेकिन जैसे जैसे इसका परिणाम सामने आ रहा है तो रुझान वापस ख़रीदारों का सुनार की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि वो चीज़ अपन ने ख़रीदी उसका मार्केट में वापस बेचने के लिए गए तो ये समझ लो उसको कम से कम 25 से 30 परसेंट का लॉस हो जाता है और वो प्योर चीज़ अगर वापस सुनार के पास आती है तो 10 परसेंट ही का नुकसान होता है उसको केवल दस के चालू भाव से दस का पैसा कमाता है तो रुझान इधर बढ़ रहा है वापस लेकिन दुख की बात तो ये है कि जिस प्रकार से आज देखना है कि भाई आप कुछ भी देखें आज के वर्तमान में समय में भी अगर अपन देखें तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसके ज़रिए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाया और आज के तो हमारे नेता लोग ऐसे हैं जो विदेशी कंपनियों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप हमारे देश में आओ निमंत्रण दे रहे हैं कि आप हमारे देश में आओ ताकि हमारे यहाँ के उद्योग बेकार हो जाए यहाँ के कल कारखाने बेकार हो जाए यहाँ के मजदूर बेकार हो जाए बेकारी बढ़े और गवर्नमेंट को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सही अपना स्वार्थवाद अपना स्वार्थवाद स्वार्थ देश कहाँ जा रहा है देश उन्नति के ऊपर जा रहा है कहाँ जा रहा है एक महात्मा गांधी जिन्होंने अपनी जिन्होंने सारी उम्र अंग्रेजों की गुलामी में बिताई और हिन्दुस्तान आजाद होते होते वो हो, लकड़ी के सारे वृद्ध इंसान वृद्धता अपने तक पहुंच गए आयु पूरी उन्होंने गुलामी में बिता दी अब उस व्यक्ति को एक ज्ञान था कि ये देश मेरा है इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है इस देश को वापस सोने की चिड़िया कैसे बनानी है जो पहले सोने की चिड़िया थी तो जैसे तैसे येन केन प्रकार के इन शक्तिशाली अंग्रेजों से अपन शस्त्र द्वारा जीत नहीं सकते ऐसी कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी भगवान श्री कृष्ण ने किस युक्ति से दुश्मन को हताश किया दुश्मन को जो अपने से ज्यादा ताकतवर थे विनम्रता से नम्रता से उनका असहयोग आंदोलन चला के अंग्रेजों को कमजोर किया फलस्वरूप अपना देश आजाद हुआ जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो गांधी ने क्या कहा कि मेरे देश में राम राज होना चाहिए गांधी के सपनों का भारत ऐसी सपने संजोए थे महात्मा गांधी ने कि हम पिछला परिणाम देख चुके हैं अंग्रेजों ने कैसे फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर पूरे हिंदुस्तान को गुलाम कर दिया था और मेरे इस देश में जातिवाद न पनपे न पनपे भाईचारे की बढ़ोतरी हो और मानव धर्म का संचार हो क्योंकि भागवत गीता यह कहती है भागवत गीता जो कहती है वो मानव मात्र के लिए कहती है विश्च धर्म विशेष के लिए नहीं बोलती भागवत गीता रामायण धर्म विशेष के लिए नहीं बोलती है सब के लिए बोलती है वो मानव मात्र के लिए तो ऐसा ही सपना था महात्मा गांधी का कि मेरे देश में सभी भाईचारा बढ़ेगा सभी मानव धर्म को अपनाएंगे और प्रेम से मिलजुल कर पहले जो हिंदुस्तान था उसको वैसा ही अपन खड़ा करेंगे ताकि स्वावलम्बन स्वावलंबन हो विदेशों के भरोसे न रहना पड़े हम ऐसा अनाज उगाएंगे जिससे हम शक्तिशाली हों शक्ति सम्पन्न हो क्या और आज अगर देखा जाए तो आज हिंदुस्तान के अंदर जो अनाज पैदा किया जा रहा है ये हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जो अंग्रेजी खाद हिंदुस्तान के अंदर आया अंग्रेजी खाद जो हिंदुस्तान के अंदर आया ये देन किसकी है ये अमेरिका की देन है आपने और हमें गेहूं की और मक्की की रोटियां खाई है जब हिंदुस्तान आजाद हुआ आजादी से पहले जो अपन मकई की रोटी खाते थे वो बिना सब्जी के और बिना मर्च मिर्च, मिर्च के अपन खा सकते थे और वो रोटी मीठी लगती थी है तो क्या था कि ये कृषि प्रधान देश कहलाता था यहाँ हजारों मतलब गुओं की कोई सीमा ही नहीं थी हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो गायें इतनी मात्रा में थी बकरियाँ भैंसें ऊंट घोड़े गधे ये पशु इतनी मात्रा में थे कि अपने खाद की कोई कमी नहीं पड़ती थी और उस खाद से जो अन्नता निपजता था उससे आंखों की ज्योति शरीर में ताकत और उसका प्रोटीन था इतनी प्रचुर मात्रा में होती थी कि हिंदुस्तान के व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता कोई विदेश में ऐसे ऐसा कोई देश नहीं जो हिंदुस्तान के व्यक्ति की ताकत का मुकाबला कर सके दो अंग्रेज तो चले गए बाद में फिर उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान तो पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा इसको कमजोर कैसे करे तो एक तो टुकड़ा कर दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमानों को हिंदुओं को बांट दिया और दूसरा यह कर दिया कि इनके अंदर एक ये गोबर की जो खाद है ना इसमें बहुत पवित्रता है इसमें बहुत मिठास है तो इनको क्या है कि थोड़ा अपन प्रलोभन देके इनको हटा में अपने मार्ग से तो प्रलोभन क्या दिया कि भाई ये खाद हमारा ले जाओ जहाँ एक बोरी अनाज पैदा होता है वहां दस बोरी अनाज पैदा होगा क्या ऐसा तो प्रलोभन देके वो जो अंग्रेजी खाद यूरिया खाद जिसको हिंदुस्तान में आया और चार रुपए कट्टे में पहले सबसे पहले ये बिका तो चार रुपये एक कट्टे का चार रुपया था अपने समाज सेवी या समाज का हित चाहने वाले ऐसा कोई संगठन थे नहीं उस वक्त कि गवर्नमेंट का फैसला उचित है या अनुचित ऐसा कोई सामाजिक संगठन समाजसेवियों की कमी थी कि उन्होंने उसका परिणाम ही देखा कि इसमें गुण कितने और दुर्गुण कितने हैं गुण और दुर्गुण का फैसला नहीं किया गया फल स्वरूप क्या हुआ कि अनाज की जो क्वालिटी यानी उसमें जो गुण थे वो गुण उसके नष्ट होते गए जमीन की उर्वरता नष्ट होती गई आज उसका परिणाम अपने सामने है इतने सालों तक अपने उसका उपयोग किया आज उसका परिणाम सामने है और आज हर किसान उससे नफरत करने लगा है सही। हैं? तो नफरत करने लगा है तो आज कितना खो दिया अपन ने कितना कितना पशुधन खो दिया आज हिंदुस्तान जो राम और कृष्ण का देश कहलाता है अहिंसा का देश कहलाता है धर्म का प्राण स्वरूप देश कहलाता है कि धर्म का उजागर अगर यहाँ हुआ तो यहाँ से हुआ है धर्म की वास्तविक परिभाषा जिस धर्म प्रधान देश में कृषि प्रधान देश में इन मवेशियों के कटने के बड़े बड़े कत्ल खाने बन गए जो गोबर का अनाज देने वाली जो पशुधन था अपना वो तो कट गया मांस विदेशों में भेजा जाता है बदले में क्या आता है बदले में क्या आ रहा है विनाश की सामग्री विनाश की सामग्री आ रही है क्या बताऊ आपको ये सारी बातें मेरे आप पता रहे और ये जो कुछ बोला मैंने मेरे मैं तो इसको तो काफी समय से मंथन होता है मैं क्या बोलू किसको बोलू किसको बोलें हैं है? आज आज राजनीति इस कदर गिर गई है कि जिसके दिन उसको कुर्सी चाहिए देश जाओ बाढ़ में जनता चाहो रो चाहे कुछ भी करो उनको ये प्रकार कुर्सी चाहिए क्या तो ये कुर्सी के पीछे क्या है कि जैसे जहां मैं बात कर रहा था आपने महात्मा गांधी वाली जो बात कर रहा था तो उस वक्त देश के सामने कितनी चुनौतियां थी उन चुनौतियों का सामना करने के लिए महात्मा गांधी के दिमाग में जो प्लान था इतने वर्षों का देखा हुआ प्लान कि हम ये गुलामी से अपन कितने कैसे उभरेंगे और पुनः देश को कैसे मजबूत बनाएंगे वो तो किसी देश के हथियारे ने उनको गोली मार दी वो खजाना उनके साथ ही चला गया आज वो अगर दस साल भी अगर जीवित रह जाते ना तो हिंदुस्तान की तस्वीर कोई और होती क्या? उसके बाद कुर्सी पे बैठे और उसके बाद आ गया लोकतंत्र लोकतंत्र के माने क्या होता है लोकतंत्र के माने अपने विचारों को व्यक्त करने का स्वतंत्र अधिकार अपनी बात बोलने का स्वतंत्र अधिकार और जो चुनाव की जो व्यवस्था इसमें रखी गई चुनाव तो इस लोकतंत्र का त्योहार है लोकतंत्र का त्यौहार है चुनाव इसमें आपको एक मौका मिलता है अपनी मनपसंद सरकार बनाने का मगर राजनेता उस लोकतंत्र की परिभाषा जो होती है लोकतंत्र का जो महत्व होता है उस महत्व को तो भुला दिया और वो कुर्सी पे अपना घर बनाने लग गए अपने मिलने वालों को रिश्तेदारों को उनको ज़्यादा सुविधाएं देना उनको आगे बढ़ाना हैं ये हो गया तो धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे आज की तारीख आज की पोजीशन में ये जन राजनीतिक पार्टी आ गई है तो आज की तारीख में देखो आप आज की तारीख में अगर अपन देखेंगे तो बड़ी एक ऐसा महसूस होता है कि इस चुनाव की बात करता हूँ मैं आप बीच डी बातें सब जानते हैं कि भाई कैसे कैसे अपन पीछे गए आज की तारीख में अगर देखा जाए तो राजस्थान में पिछले चार सालों से अकाल पड़ रहा है तो नेताओं ने बीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय नेता जो राजस्थान में आके उन्होंने जो भाषण दिए यहाँ तो उन्होंने बोला कि गेहूं तो अकाल से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने दिया था यहाँ की राजस्थान की सरकार ने क्या किया तो गेहूं तो हमने दिया था इसलिए वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है कांग्रेस को नहीं देना है ये लोकतंत्र की परिभाषा आज राजनेता ये नेता ये बात बोलने वाला मैं समझूंगा कि वो अनपढ़ है, आ, सही है। सही सही, सही, सही। वो लोकतंत्र की परिभाषा नहीं जानता लोकतंत्र की परिभाषा तो ये है कि राजस्थान के क्या एमपी चुनकर केंद्र में नहीं गए क्या हैं? है? तो उन एमपी होने के नाते अथवा मैं ये कहता हूँ कि अगर एक भी एम पी गया मगर हिन्दुस्तान तो पूरा लोकतंत्र है ना जितने भी स्टेट है जितने भी राज है उनके ऊपर केंद्र का संतुलन रहता है केंद्र का यह दायित्व होता है कि कहाँ अकाल है कहाँ महामारी है कहाँ क्या है ये उस दायित्व है अगर वो राज्य सरकार अगर अकाल के वजह से अगर अनाज पैदा नहीं कर पाई तो केंद्र का यह दायित्व बन जाता है कि वहाँ पूर्ति की जाए अनाज की पूर्ति की जाए जो भी साधन सुविधा है पानी के लिए कुहे खोदने के लिए जो भी माध्यम है वो साधन है वो केंद्र सरकार का फर्ज होता है कि वो वहाँ अदा और लोकतंत्र की परी भाषा में तो मैं तो साधारण भाषा में यही समझता हूँ कि जनता द्वारा जनता का राज जनता के लिए जनता का गेहूं जनता द्वारा जनता के लिए जनता का पानी जनता द्वारा जनता के लिए या किसी लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार केंद्र की है वो कोई स्थायी सरकार नहीं है उनको भी तो जनता के सामने आना पड़ेगा आज नहीं तो एक साल बाद तो कहने का मतलब ये कि आज अपन अगर देखें तो लोकतंत्र में एक दोष छिपा हुआ है लोकतंत्र के अंदर दोष क्या छिपा हुआ है कि जो व्यक्ति ईमानदार होगा जो व्यक्ति देश की सेवा की भावना अपने दिल में रखता होगा कि जनता की सेवा करना अपना लक्ष्य मानता होगा कि मैं इस राजनीति में जाऊं और कोई मंत्री पद प्राप्त करके मैं जो जनता की सेवा करूं खुशहाली बढ़ाऊँ तो ऐसे माहौल में ऐसा सज्जन व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता यहाँ तो शाम दाम दंडभेद झूठ कपट लूट बेमानी ऐसा करने वाला व्यक्ति ही चुनाव में राज हो रहा है वही जो लोग आगे जा रहे हैं उनको लोकतंत्र की परिभाषा तक याद नहीं जो कह दे दिया जनता को जनता को इतनी शर्म आई कि हमको केंद्र ने दान दिया है क्या तो हमने क्या दान का भोजन किया है इस आजाद हिंदुस्तान में आज भी लोगों के दिमाग इतने साफ सुथरे नहीं हुए की वो अपना अपना मान बैठे जो जनता का है वो भी अपना मान बैठे हम दे रहे हैं कितनी ऊँची प्रक्रिया है तो लोकतंत्र का जो मैं जो कह रहा था आपको लोकतंत्र में जो बुराई है कि अच्छे व्यक्ति नेता नहीं बन रहे हैं तो ये जो नियम लागू होता है कि एक मुद्रा का नियम है जो करेंसी जो चल रही है करेंसी वाला जो नियम है ना वो आज के एक, एक लोकतंत्र में लागू होता है क्या होता है कि जैसे आज अपन थोड़े समय में देखें अपन तो क्या होगा कि जैसे हिंदुस्तान के आज़ाद होने के वक्त में चांदी के सिक्के चलते थे चान्दिकी। मुद्रा चांदी की थी उसके बाद कागज के नोट चले तो हुआ क्या कि जैसे ही कागज के नोट प्रचलन में आए चांदी के सिक्के गायब हो गए चांदी के सिक्के गायब हो गए यानी अच्छी मुद्रा चलन से हट गई तो इसके लिए नियम क्या होता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से हटा देती है और लोकतंत्र बुरे लोग अच्छे लोगों को शासन से हटा देते हैं अब ये लोकतंत्र का जो उपयोग होना चाहिए लोकतंत्र का जो अच्छा प्रशासन मिलना चाहिए उसकी उम्मीद कहाँ रह गई अब अच्छे प्रशासन है, है।, है।